बृहदारंभिक उपनिषद शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय तीसरा ब्राह्मण सातवा के अरुणी संवाद अब ब्रह्म लोको को जो अंतरतम सूत्र है उसे बतलाना है इसलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है उसे आगम आचार्य उपदेश के द्वारा ही विचारना चाहिए इसलिए इतिहास के द्वारा आगम का उपन्यास किया जाता है सूत्र और अंतर्यामी के विषय में प्रश्न श्लोकार्थ फिर इस यज्ञवल से आरुणी उद्दालक ने पूछा वह बोला हे हम मदर देश का अध्ययन करते हुए पतंजल के घर रहते थे। उनकी भार्या थी। हमने उस गंधर्व से पूछा तू कौन है उसने कहा मैं आथर्वण कबंध हूँ उसने कपिगोत्रीय पतंजल और उसके याज्ञिकों से पूछा काव्य क्या तुम उस सूत्र को जानते हो जिसके द्वारा यह लोक परलोक और सारे भूत ग्रथित हैं, तब उस काप्य काप्य ने कहा, कहा, मैं उसे नहीं जानता। उसने काप्य और से कहा, काप्य क्या तुम उस अंतर्यामी को जानते हो जो इस लोक परलोक और समस्त भूतों को भीतर से नियमित करता है उस पतंजल काप्य ने कहा भगवान मैं उसे नहीं जानता उसने पतंचल काव्य और को से कहा काव्य जो कोई उस सूत्र और उस अंतर्यामी को जानता है है है वह है, वह अंतरयामी सर्ववे तथा इसके पश्चात गंधर्व ने उन काव्य आदि से सूत्र और अंतर्यामी को बताया उसे मैं जानता हूँ हे याज्ञवलग यदि उस सूत्र और अंतर्यामी को न जानने वाले होकर ब्रह्मविद्ता की स्वभूत गवों को ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा जी ने कहा हे गौतम मैं उस सूत्र को और अंतरमी को जानता हूँ उद्दालक ने कहा ऐसा तो कोई भी कह सकता है मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ किंतु यो व्यर्थ ढोल से क्या लाभ यदि वास्तव में तुम्हें उसका ज्ञान है तो जिस प्रकार तुम जानते हो वह कहोर्क फिर उस यज्ञवल्के ने उद्दालक नाम के नाम से प्रसिद्ध आरुणी अरुण के पुत्र ने पूछा वह बोला हे हम देश में पतंजलि के जो नाम से पतंजलि था उसका उसके के घर यज्ञ यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करते हुए रहते थे उसकी भार्या गंधर्व से गृहित थी अर्थात उस पर गंधर्व का आवेश था उससे हमने पूछा तू तो कौन है उसने कहा मैं नाम से कबंध तथा गोत्रतः अथर्वण अथर्व का पुत्र उस का और उसके शिष्यों से पूछा, हे काप्य, क्या तुम उस सूत्र को जानते हो वह कौन है जिस सूत्र के द्वारा यह लोक यह जन्म परलोक आगे प्राप्त होने वाला जन्म और ब्रह्म से लेकर स्तंभ परन्त संपूर्ण भूत संद्रुब्ध संग्रहित सूत्र के माला के समान सम्यक प्रकार धारण किए हुए है क्या उस सूत्र को तुम जानते हो इस प्रकार पूछे जाने पर उस काव्य ने कहा भगवान मैं उसे नहीं जानता हे भगवान इस प्रकार सत्कार करते हुए उसने कहा मैं उस सूत्र को नहीं जानता उस गंधर्व ने उपाध्याय से और हमसे फिर पूछा काव्य क्या तुम उस अंतर्यामी को जानते हो अंतर्यामी इस पद का विशेषण बतलाया है जो इस लोक को परलोक को और संपूर्ण भूतों को अंतर भीतर रह कर नियमित करता है के समान अर्थात अपना अपना फिर कहा अब सूत्र और उसके अंतर्वर्ती अंतरयामी के विज्ञान की स्तुति की जाती है तुम तो में से कोई भी उस सूत्र को और सूत्र के अंतर्गत उसी सूत्र के यंता अंतर्यामी को को को से से जानते जान ब्रह्मविद परमात्मा जानने वाला है, वही अंतर्यामे से नियम्यमान लोको को है, नियम्यमान भूरादि जानता सबके प्रमाणभूत वेदों को जानता है तथा सूत्र से धारण किए हुए और उसके अंतर्वर्ती अंतर्यामी से नियमित होते हुए ब्रह्मादि भूतों को जानता है वह उस अंतर्यामी से ही नियमित होते हुए कर्तृत्व भोक्तृत्व शिष्ट आत्मा को जानता है तथा संपूर्ण जगत को भी ऐसा ही जानता है सूत्र और अंतर्यामी के अपने अभिमुख हुए हम लोगों के प्रति उस गंधर्व ने सूत्र और अंतरियामी का वर्णन किया जो मैं गंधर्व से आचार्य उपदेश प्राप्त करके उस सूत्र और अंतर्यामी के विज्ञान को जानता हूँ अतः याज्ञवल के यदि उस सूत्र और अंतर्यामी को न जानने वाले अर्थात अब्रम्हविद होकर तुम ब्रह्मगवी ही ब्रह्मविताओं की स्वभूता ले जाओगे तो मेरे शाप से दग्ध तुम्हारा मुर्धा मूर्धा निश्चय ही गिर जाएगा इस प्रकार कहे जाने पर याज्ञवल कने हे गौतम इस प्रकार गोत्रतः संबोधन करते हुए कहा तुम्हारे प्रति गंधर्व ने जिस सूत्र का वर्णन किया है उसे मैं जानता हूँ तथा तुम लोगों ने जिस अंतर्यामी को गंधर्व से जाना है उस अंतर्यामी को भी मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ इस प्रकार अपनी बढ़ाई कर, करता हुआ कह सकता है परंतु उसके उस गर्जन से क्या लाभ है तुम कार्य द्वारा उसे दिखाओ जैसा जानते हो वैसा कहो सूत्र का निरूपण श्लोक दूसरा ने कहा हे गौतम वायु ही वह सूत्र है गौतम वायु रूप सूत्र के द्वारा ही यह लोक, परलोक और समस्त भूत समुदाय गुंथे हुए हैं हे गौतम इसी से मरे हुए पुरुष को ऐसा कहते हैं कि इसके अंग विशीर्ण हो गए हैं, क्योंकि हे गौतम वे वायु रूप सूत्र से ही संग्रथित होते हैं अरुणी हे याज्ञवल्के ठीक है यह तो ऐसा ही है अब तुम अंतर्यामी का वर्णन करो भाषा विल्के ने कहा जिस प्रकार जल में पृथ्वी उत्तर है उसी प्रकार जिसमें वर्तमान काल में ब्रह्मलोक लोक है शास्त्र द्वारा जानने योग्य उसे सूत्र का वर्णन करना है इसलिए एक अन्य प्रश्न उठाया गया है उसका निर्णय करने के लिए याज्ञविल्क कहते हैं के गौतम वायु ही वह सूत्र है और कुछ नहीं यहाँ वायु यह आकाश के समान सूक्ष्म तत्व है और पृथ्वी को धारण करने वाला है प्राणियों का यह कर्म वासना कर्म से युक्त कर्मी अवयो वाला लिंगदेह है, है जो समष्टि एवं वृष्टि रूप है तथा समुद्र की तरंगों के समान उचास मृदगण जिसके बाह्य भेद है वह यह वायु तत्व सूत्र कहा जाता है हे गौतम वायु रूप सूत्र के द्वारा ही यह लोक परलोक और संपूर्ण भूत संद्र संग्रथित है यह प्रसिद्ध है लोक में ऐसी प्रसिद्धि है कैसी क्योंकि वायु सूत्र है यह देखा गया है कि सूत्र धागे के न रहने पर उसमें पिरोए हुए मणि आदि बिखर जाते हैं इसी प्रकार वायु सूत्र है और यदि उसमें उस प्राणी के अंग मणियों के समान हुए हैं, तो वायु के निवृत्त होने पर इसके अंगों का हो जाना उचित ही है। इसी से निवृत् ऐसा निगमन करते हैं कि हे वायु रूप से संग्रहित है गौतम ने कहा याज्ञवल्क यह ठीक ऐसा ही है तुमने सूत्र का यथार्थ वर्णन किया अब तुम उसके अंतर्वर्ती और उस सूत्र के ही नियंत्र का वर्णन करो गौतम के ऐसा कहने पर याज्ञवल्क कहते हैं लोक तीसरा अंतर्यामी का निरूपण जो पृथ्वी में रह, रहने वाला पृथ्वी के भीतर है जिसे पृथ्वी नहीं जानती जिसका पृथ्वी शरीर है और जो भीतर रहकर पृथ्वी का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है जो पृथ्वी में रहने वाला है वह अंतर्यामी है किंतु पृथ्वी में तो सभी रहते हैं अतः इससे सर्वत्र अंतर्यामी का प्रसंगन न हो जाए इसलिए उसका विशेषण बतलाते हैं जो पृथ्वी के अंतर भीतर है इससे यह शंका हो सकती है कि पृथ्वी देवता ही अंतर्यामी है इसलिए फिर कहते हैं जिस अंतर्यामी को पृथ्वी देवता भी नहीं जानती कि मेरे भीतर भी और कोई है जिसका पृथ्वी शरीर है अर्थात पृथ्वी जिसका शरीर है कोई और नहीं यानी जो पृथ्वी देवता का शरीर है वही इसका शरीर है यह शरीर शब्द उपलक्षणार्थक है अर्थात केवल शरीर ही नहीं पृथ्वी देवता जो करण इंद्रिय है वही वे ही इस अंतरयामी के है क्योंकि नित्य मुक्त होने के कारण उस उसके कोई स्वकर्म नहीं है परार्थ कर्तव्यता दूसरे के अर्थ को करना यह अंतर्यामी का स्वभाव है अतः जो दूसरे के देह और इंद्रिय है वे ही इसके भी है स्वतः इसके कोई देह या इंद्रिय नहीं है ईश्वर के, के सानिध्य से नियमानुसार हुआ करती है जो ऐसा नारायण संजक ईश्वर पृथ्वी को पृथ्वी देवता को नियमित करता है पृथ्वी के भीतर विद्यमान रहकर अपने व्यापार में नियुक्त करता है यह तुम्हारा आत्मा है तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा और और मेरा समस्त प्राणियों का आत्मा है। है, है, इस प्रकार ते, यह यह कथन सबके उपलक्षण के लिए यही अंतर्यामी है जिसके विषय में तुमने पूछा था, अमृत सारी संपूर्ण संसार धर्मों से रहित है श्लोक चार से लेकर चौदह तक जो जल में रहने वाला जल के भीतर है जिसे जल नहीं जानता जल जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर जल का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है जो अग्नि में रहने वाला अग्नि के भीतर है जिसे अग्नि नहीं जानता अग्नि जिसका शरीर है और जब भीतर रहकर अग्नि का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है जो अंतरिक्ष में रहने वाला अंतरिक्ष भीतर है जिसे अंतरिक्ष नहीं जानता अंतरिक्ष जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर अंतरिक्ष का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है जो वायु में रहने वाला वायु के भीतर है जिसे वायु नहीं जानता वायु जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वायु का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है जो जिलोक में रहने वाला दिलोक के भीतर है जिसे दिलोक नहीं जानता दिलोक जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर दिलोक का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है जो आदित्य में रहने वाला आदित्य के भीतर है जिसे आदित्य नहीं जानता आदित्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आदित्य का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है जो दिशाओं में रहने वाला दिशाओं के भीतर है जिसे दिशाएं नहीं जानती दिशाएं जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर दिशाओं का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है जो चंद्रमा में रहने वाला चंद्रमा के भीतर है जिसे चंद्रमा नहीं जानती चंद्रमा और ताराएँ जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर चंद्रमा और ताराओं का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है जो आकाश में रहने वाला आकाश के भीतर है जिसे आकाश नहीं जानता आकाश जिसका शरीर है जो भीतर रहकर आकाश का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है जो तम में रहने वाला तम के भीतर है जिसे तम नहीं जानता तम जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तम का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है जो तेज में रहने वाला तेज के भीतर है जिसे तेज तेज नहीं जानता, तेज जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तेज का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अमृत है। यह दर्शन हुआ, आगे अधिभूत दर्शन है भाषर्त शेष सब तृतीय मंत्र के समान ही है जो जल में अग्नि में अंतरिक्ष में वायु में द्विलोक में आदित्य में दिशाओं में चंद्रमा एवं ताराओ में और आकाश में रहने वाला है जो तम अर्थात वाला है इस ब्रह्मा से लेकर स्तंभ परूतों में जो अंतरयामी दर्शन है वह अधिभूत दर्शन है श्लोक पंद्रह से लेकर इस तक जो समस्त भूतों में स्थित रहने वाला समस्त भूतों के भीतर है जिसे समस्त भूत नहीं जानते समस्त भूत जिसके शरीर है और जो भीतर रहकर समस्त भूतों का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है यह अधिभूत दर्शन है अब अध्यात्म दर्शन कहा जाता है जो प्राण में रहने वाला प्राण के भीतर है जिसे प्राण नहीं जानता प्राण जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर प्राण का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतरयामी अमृत है जो वाणी में रहने वाला वाणी के भीतर है जिसे वाणी नहीं जानती वाणी जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वाणी का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है जो नेत्र में रहने वाला नेत्र के भीतर है जिसे नेत्र नहीं जानता नेत्र जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर नेत्र का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतरयामी अमृत है जो श्रोत्र में रहने वाला श्रोत्र के भीतर है जिसे श्रोत्र नहीं जानता श्रोत्र जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर श्रोत्र का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है जो मन में रहने वाला मन के भीतर है जिसे मन नहीं जानता मन जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर मन का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है जो त्वक में रहने वाला त्वक के भीतर है जिसे त्वक नहीं जानती त्वक जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर त्वक का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है जो विज्ञान में रहने वाला विज्ञान के भीतर है जिसे विज्ञान नहीं जानता विज्ञान जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर विज्ञान का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतरिया में अमृत है जो वीर्य में रहने वाला वीर के भीतर है जिसे वीरिया नहीं जानता वीर जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वीर्य का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतरिया अमृत है वह दिखाई न देने वाला किंतु देखने वाला है सुनाई न देने वाला किंतु सुनने वाला है मनन का विषय न होने वाला किंतु मनन करने वाला है और विशेषतया होने वाला किंतु विशेष रूप से जानने वाला है यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है इससे भिन्न सब नाशवान इसके पश्चात अरुण का पुत्र उद्दालक प्रश्न करने से निवृत्त हो गया भाषण अब अध्यात्म दर्शन कहा जाता है जो प्राण में प्राणवायु सहित <coughs> जनेन्द्रिय में में, में, में, में, में, में में नेत्र में, श्रोत्र में, मन में, त्वक में, विज्ञान यानी बुद्धि तथा रेत प्रजननेंद्रिय रहने वाला है किन्दु पृथ्वी आदि के अधिष्ठाता देवता बड़े प्रभावशाली होने पर भी मनुष्य आदि के समान अपने भीतर रहने वाले अपने नियामक अंतरयामियों को क्यों नहीं जानते इस पर याज्ञ कहते हैं वह न देखा हुआ अर्थात किसी की भी नेत्र दृष्टि का विषय नहीं है किंतु स्वयं नेत्र में सन्निहित होने के कारण दर्शन स्वरूप है इसलिए है। इसी प्रकार वह किसी के भी की को किन्तु स्वयं जिसकी श्रवण शक्ति लुप्त नहीं होती ऐसा है और समस्त श्रोत्रों में संनिहित होने के कारण श्रोता है ऐसे ही वह अमत मन के संकल्पों की विषयता को प्राप्त अप्राप्त है क्योंकि सब लोग देखे सुने पदार्थों का ही संकल्प करते हैं अतः अदृष्ट और होने के कारण ही वह अमृत है, तो मनन शक्ति लुप्त न होने से और समस्त मनो में सन्निहित होने के कारण वह मनता है इसी तरह अविज्ञात रूपादि अथवा सुखादि के समान निश्चय की विशेषता को अप्राप्त किंतु स्वयं जिसकी विज्ञान शक्ति लुप्त नहीं है ऐसा एवं बुद्धि में सन्निहित होने के कारण विज्ञाता है यहाँ जिसे पृथ्वी नहीं जानती जिसे समस्त भूत नहीं जानते इत्यादि से यह बात सिद्ध होती है कि जिस जिनका नियमन किया जाता है वे विज्ञाता भिन्न है और उनका नियमन करने वाला अंतर्यामी उनसे भिन्न है उनके भिन्नत्व की आशंका को निवृत्त करने के लिए यह कहा जाता है नान्यवस्थित दृष्टा अर्थात अतः इस अंतर्यामी से भिन्न कोई और दृष्टा नहीं है इसी प्रकार इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है इससे भिन्न कोई मनता नहीं है तथा इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है जिससे भिन्न कोई दृष्टा, श्रोता, और विज्ञाता नहीं है जो दिखाई न देने वाला किंतु देखने वाला है सुनाई न देने वाला किंतु सुनने वाला है मन का अविषय किंतु मनन करने वाला है स्वयं अविज्ञात किंतु विज्ञाता है तथा अमृत संपूर्ण संसाधर्मो से रहित एवं समस्त संसार योग के कर्मफलों का विभाग करने वाला है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी में अमृत है इस ईश्वर आत्मा से भिन्न और सब आर्त विनाशी है तब वरुण का पुत्र उद्दालक निवृत्त हो गया सातवा अंतर्यामी में ब्राह्मण समाप्त ब्राह्मण इससे आगे रहित शुद्धाधि साक्षात अपरो का निरूपण करना है इसलिए आरंभ किया जाता है दो प्रश्न पूछने के लिए गार्गी का आज्ञा मांगना श्लोक पहला फिर वाचक नवी ने कहा पूजनीय ब्राह्मण गण अब मैं इनसे दो प्रश्न पूछूंगी यदि ये मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो आप में से कोई भी इन्हें ब्रह्म संबंधी वाद में नहीं जीत सकेगा ब्राह्मण कहते हैं, अच्छा पूछ। गर्गी फिर वाचक नवी ने कहा पहले याज्ञवल्क के निषेध करने पर मस्तक गिर जाने के भय से मौन हुई वाचक नवी पुनः प्रश्न करने के लिए ब्राह्मणों से आज्ञा मांगती है हे भगवान पूजावान ब्राह्मण गण मेरी बात सुनिए यदि आप लोगों की अनुमति हो तो मैं इन इनवल्के गज, से दो प्रश्न और पूछूंगी यदि वे उन दो प्रश्नों का मुझे उत्तर दे देंगे तो आप में से कोई भी इन याज्ञवल्के जी को ब्रह्म संबंधी वाद में कभी किसी प्रकार भी जीतने वाला नहीं हो सकेगा इस प्रकार कहे जाने पर ब्राह्मणों ने हे गार्गी तू पूछ ऐसा कहकर अपनी अनुमति दे दी श्लोक दूसरा वह बोली हे जिस प्रकार काशी या विदेह का रहने वाला कोई धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर को अत्यंत पीड़ा देने वाले दो माणवान शर हाथ में लेकर खड़ा होता है उसी प्रकार मैं दो प्रश्न लेकर तुम्हारे सामने उपस्थित होती हूँ तुम तो मुझे उनका उत्तर दो इस पर याज्ञवल्के ने कहा गर्गी पूछ आज्ञा मिलने पर उसने याज्ञवल्य से कहा मैं तुमसे दो प्रश्न पूछूंगी इसका ऐसा इसका है। वे प्रश्न कौन से है? है। है जिस प्रकार लोक में कोई काश्य काशी प्रांत में उत्पन्न हुआ काशी प्रांत में उत्पन्न होने वालों में सूर्यवीरता प्रसिद्ध है अथवा वैदेय विदेह निवासी या विदेह देश का राजा उग्रपुत्र अर्थात जो वीर में उत्पन्न हुआ है वह जिसकी डोरी उतार ली गई है ऐसे धनुष को पुनः जयुक्त कर अर्थात उसकी प्रत्यंचा चढ़ा करके दो बाणवान यह बाण शब्द से यह व्यक्त होता है कि शर के अग्रभाग में जो बांस का टुकड़ा लगा रहता है उसके बिना भी बाण होता है इसी से बाणवान यह विशेषण दिया गया है तात्पर्य है कि दो बाणवान शर विशेषण इसका अर्थ है व्याणों को अत्यंत पीड़ा देने वाले ऐसे को हाथ में लेकर उपस्थित हो अपने को पास जाकर उसी प्रकार शर शरस्थानिया दो प्रश्न लेकर तुम्हारे निकट उपस्थित हुई हूँ अतः यदि तुम ब्रह्मविद्ता हो तो उनका उत्तर दो इस पर इतर याज्ञवल्के ने कहा गार्गी पूछ पहला प्रश्न श्लोक तीसरा वह बोली हे जो दिलोक से जो से ऊपर है पृथ्वी से नीचे है और जो द्वलोक और पृथ्वी के मध्य में है और स्वयं भी जो ये द्वलोक और पृथ्वी है तथा जिन्हें भूत वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं वे किसमें उत्प्रोत है भाषा वह बोली जो द्युलोक रूप अंडकपाल से ऊर्ध् ऊपर है और जो पृथ्वी से यानी इस नीचे के अंडकपाल से नीचे है तथा जो दुलोक और पृथ्वी है, है तथा जो कुछ भी भूत यानी बीत चुका है भवत वर्तमान अर्थात अपने व्यापार में स्थित और भविष्य वर्तमान के बाद समय में होने वाला एवं अनुमानगम्य है ऐसा जो यह सब द्वारा कहा जाता है वह संपूर्ण वर्ग, जिसमें एक हो जाता है वह पहले हुआ। याज्ञवल्क का उत्तर श्लोक चौथा उस याज्ञवल जी ने कहा हे गर्गी जो दिलोक से ऊपर पृथ्वी से नीचे और जो दिलोक एवं पृथ्वी के मध्य में है और स्वयं भी जो ये दुलोक और पृथ्वी है तथा जिन्हें भूत वर्तमान एवं भविष्य इस प्रकार कहते हैं वे सब आकाश में है। उस इतर तू ने कहा, हे तूने जिस दिलोक से ऊपर इत्यादि कहकर बदलाया, वह सब जिसे की सूत्र ऐसा कहते हैं वह सूत्र आकाश में उतप्रोत है यह जो सूत्र स्वरूप व्याकृत जग है वह जल में पृथ्वी तत्व के समान उत्पत्ति स्थिति और लय तीनों काल में में आकाश विद्यमान श्लोक पांचवा वह बोली, हे hey आपको नमस्कार है, जिन्होंने मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया अब आप दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए ने कहा गार्गी पूछोर्थ उसने पुनः कहा आपको नमस्कार है इत्यादि कथन यह प्रदर्शित करने के लिए है कि इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन था जिस आपने मेरे इस प्रश्न की व्याख्या की है अर्थात इसका विशेष रूप से निराकरण किया है इस प्रश्न की कठिनाई में कारण यह है कि प्रथम तो सूत्र ही अगम्य यानी किसी दूसरे के लिए दुर्वाच्य है फिर जिसमें वह भी ओतप्रोत है उसका तो कहना ही क्या है इसलिए आपको नमस्कार है अब अन्य यानी द्वितीय प्रश्न के लिए अपने को तैयार यानी पक्का कर लीजिए इस ने कहा गर्गी उपक्रम सहित दूसरा श्लोक वह बोली हे जो दुलोक से जो से से ऊपर है है पृथ्वी नीचे और जो द्विलोक और पृथ्वी के मध्य में है और स्वयं भी जो ये द्विलोक और पृथ्वी है तथा जिन्हें भूत वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं वे किसमें उत्प्रोत है अन्य छठे मंत्र के पदों की व्याख्या पहले तृतीय मंत्र में की जा चुकी है यदुर्धम इत्यादि प्रश्न और इसका उत्तर पूर्वोकता अर्थ का ही निश्चय करने के लिए पुनः कहा गया है, यहां कोई अपूर्व नूतन अर्थ नहीं किया गया है। श्लोक सातवा उस याज्ञवल्क्य ने कहा हे गर्गी जो दुलोक से ऊपर पृथ्वी से नीचे और द्वलोक एवं पृथ्वी के मध्य में है तथा स्वयं भी जो यद्युलोक और पृथ्वी है और जिन्हें भूत वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं वे सब आकाश में ही उत्प्रोत है गार्गी किंतु आकाश किस में उत्प्रोत है गार्गी के पूर्वक वाक्यों को पुनः कहकर यज्ञवल्क्य ने आकाश में ही उत्प्रोत है ऐसा कहकर पहले कही हुई बात की ही पुष्टि की है गार्गी ने कहा किंतु आकाश किसमें उत्प्रोत है तीनों कालों से परे होने के कारण पहले तो आकाश का ही बतलाना कठिन है उससे भी क्लिष्टर अक्षर है जिसमें कि आकाश है, अतः यह समझ करवाच्य है उसे कोई अनुभव नहीं कर सकता और अनुभव न होना यह तार्किकों के सिद्धांत में निग्रह स्थान माना जाता है और यदि यज्ञवल्के ने इस अवाच्य विषय का भी वर्णन किया तो यह विप्रतिपत्ति रूप विपरीत अनुभव रूप निग्रह स्थान होगा क्योंकि अवाच्य को कहना यह विरुद्ध प्रतिपत्ति ही है इसलिए गार्गी इस प्रश्न का उत्तर बताना कठिन समझती है याज्ञवल्क का उत्तर इन अप्रतिपत्ति और वी प्रतिपत्ति दोनों दोषों को निवृत्त करने की इच्छा से याज्ञवल्क कहते हैं श्लोक अठवा उस याज्ञवल्क्य ने कहा हे गार्गी इस उस तत्व को तो ब्रह्म व्यक्ता अक्षर कहते हैं यह न मोटा है न पतला है न छोटा है न बड़ा है न लाल है न द्रव है न छाया है न तम अंधकार है न वायु है न आकाश है न संग है न रस है न गंध है न नेत्र है न कान है न वाणी है न मन है न तेज है न प्राण है न मुख है न माप है उसमें न अंतर है न बाहर है न कुछ भी वह कुछ भी नहीं खाता उसे कोई भी नहीं खाता उस याज्ञवके ने कहा तूने जिसके विषय में पूछा था कि यह आकाश किसमें उत्प्रोत है वह यही है वह क्या है अक्षर जो क्षीण नहीं होता अथवा क्षरित नहीं होता वह अक्षर है सो हे गर्गी उसे ब्राह्मण तत्वविता लोग अक्षर कहते हैं ब्राह्मण कहते हैं इस कथन के द्वारा मैं अवाच्य का वर्णन नहीं करूंगा तथा यह भी नहीं कि मैं उसे नहीं जानता इस प्रकार सूचित करके दोनों दोषों का परिहार करते हैं इस प्रकार प्रश्न का निराकरण हो जाने पर फिर गार्गी का यह प्रश्न समझना चाहिए अच्छा तो बताओ ब्रह्मविता लोग कि किसका वर्णन करते हैं वह अक्षर क्या है ऐसा कहे जाने पर कहते हैं तो क्या अणु सूक्ष्म है नहीं अनु सूक्ष्म से भिन्न है अच्छा तो रस्व छोटा होगा नहीं वह रस्व भी नहीं है ऐसी बात है तो वह दीर्घ हो सकता है नहीं दीर्घ भी नहीं है अदीर्घ है इस प्रकार उसके स्थूलत्व मोटाई आदि परिमाण का प्रतिषेध करने वाले इन चार पदों द्वारा द्रव धर्म का निषेध किया गया है है है, कि अक्षर द्रव्य नहीं है। तो फिर वह लोहित लाल गुण वाला हो सकता है नहीं उससे भी भिन्न अलोहित है लोहित अग्नि का गुण है अच्छा तो जल का गुण स्नेहन द्रविभाव होगा नहीं वह अस्नेह है तो फिर वह छाया होगा नहीं सर्वता ही अनिर्देश होने के कारण छाया से भी भिन्न अच्छा है तो फिर तम होगा नहीं अतम है अच्छा तो वह वायु होगा नहीं वह अवायु है तो फिर आकाश होगा नहीं अनाकाश है तो फिर जतु लाक्षा के समान संगवान होगा नहीं वह असंग है तो रस होगा नहीं और रस है अच्छा तो हो गंध होगा नहीं अगंध है तो फिर चक्षु होगा नहीं अचुष्क है इसके चक्षु इंद्रिय नहीं है इसलिए यह है, जैसा कि यह चक्षुहीन होने पर भी देखता है तो फिर वाक होगा नहीं अवाक है।, तथा अमन है और इसी प्रकार अतेजस्क जिसमें तेज नहीं है ऐसा अतेजस्क है क्योंकि अग्नि आदि के प्रकाश के समान इसमें तेज नहीं है अप्राण ऐसा कहकर शरीरांतर्गत वायु का प्रतिषेध किया जाता है अतः अप्राण है तो फिर वह मुख यानी द्वार है नहीं वह अमुख है वह अमात्र है जिससे माप किया जा सकता जाए उसे मात्र कहते हैं वह अमात्र अर्थात मात्रा रूप नहीं है उससे किसी का भी माप नहीं किया जा सकता तो फिर वह छिद्रवान होगा नहीं वह अनंतर है उसमें अंतर छिद्र नहीं है तो फिर उसका बाह्य तो संभव हो ही सकता है नहीं वह अबाह्य है अच्छा तो वह भक्षण करने वाला होगा नहीं वह कुछ भी नहीं खाता तब वह स्वयं ही किस दूसरे का भक्ष्य हो सकता है नहीं उसे कोई भी नहीं खाता तात्पर्य है कि वह तो द्वितीय विशेषित किया जाए अनुमान प्रमाण द्वारा अक्षर का निरूपण श्रुति ने अनेक विशेषणों के प्रतिषेध रूप प्रयास द्वारा तब तक उस अक्षर का अस्तित्व समझा दिया है तो भी चूंकि लोक बुद्धि की अपेक्षा से उसके अस्तित्व में आशंका की जाती है इसलिए इसके लिए अनुमान प्रमाण का उल्लेख करती है श्लोक हे इस अक्षर के ही प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं। हे गर्गी इस अक्षर के ही प्रशासन में द्वलोक और पृथ्वी विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित है हे गर्गी इस अक्षर के ही प्रशासन में निमेश मुहूर्त दिन रात मास, मास, विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित इस अक्षर के ही प्रशासन में पूर्ववाहिनी एवं अन्य नदियां श्वेत पर्वतों से बहती है तथा अन्य पश्चिम वाहिनी नदियां जिस दिशा को बहने लगती है उसी का अनुसरण करती रहती है हे गार्गी इस अक्षर के ही प्रशासन मनुष्य दाता की प्रशंसा करते हैं तथा देवगण यजमान का और पितृगण अनुवर्तन करते हैं। इत्यादि यह जो सर्वांतर अपरोक्ष तो अक्षर जाना गया है जो क्षुधादी धर्मों से रहित आत्मा है, हे हैगी इस अक्षर के प्रशासन में जैसे कि राजा के प्रशासन में राज्य अखंड और नियमित रूप से रहता है इसी प्रकार इस अक्षर के प्रशासन में सूर्या चंद्रमसू सूर्य और चंद्र जो दिन और रात के के समय लोक दीपक ही है और जिन्हें उनके द्वारा सिद्ध होने वाले वाले लोक के प्रयोजन को जानने ने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रचा है साधारणतया समस्त प्राणियों का प्रकाश रूप उपकार करने वाले होने से लौकिक दीपकों के समान धारण किए हुए है अतः ये दोनों सूर्य और चंद्र स्वतंत्र ईश्वर होने पर भी जिसके द्वारा निर्मित और विधुत होकर नियत देश काल और प्राणियों के अदृष्ट रूप निमित्त से उदय अस्त एवं रुद्धिक्षय को प्राप्त होते हुए विद्यमान रहते हैं वह अक्षर है तथा इस प्रकार वह अक्षर दीपक के कर्ता और विधारयिता के समान इन दोनों का प्रशासन प्रशासन करता है हे गर्गी इस अक्षर के ही प्रशासन में दयावा पृथिव दिलोक और पृथ्वी सावयव होने के कारण फूटने के स्वभाव वाले भारी होने के कारण गिरने के स्वभाव वाले संयुक्त होने के कारण वियुक्त होने के स्वभाव वाले और चेतनवान अभिमानी देवता से अधिष्ठित होने के कारण स्वतंत्र होने पर भी इस अक्षर के प्रशासन में विध्रुत होकर स्थित है यह अक्षर ही समस्त व्यवस्थाओं का सेतु समस्त मर्यादों का विधारक अतः द्वलोक और पृथ्वी इसके प्रशासन का अतिक्रमण नहीं करते इससे इस अक्षर का अस्तित्व सिद्ध होता है द्विलोक और पृथ्वी इसके द्वारा नियमित होकर विद्यमान है यह इसकी सत्ता का अव्यभिचारी लिंग है क्योंकि किसी चेतनावान शासक के बिना ऐसा होना संभव नहीं है जैसा कि जिसके द्वारा दिलोक उग्र और पृथ्वी दृढ़ की गई है इत्यादि मंत्र वर्णन से सिद्ध होता है ये गार्गी इस अक्षर के प्रशासन में ही निमेश मुहूर्त इत्यादि काल के अवयव उत्पन्न होने वाले समस्त अतीत और अनागत पदार्थों की कलना गणना करने वाले हैं, जिस प्रकार लोक में स्वामी के द्वारा नियुक्त किया हुआ गणक मुनिम प्रमादून्य रहकर समस्त आय और व्यय की गणना करता है इसी प्रकार इन काल अवयवों का नियंता भी इनका प्रभु रूप है इसी तरह हिमालय आदि श्वेत पर्वतों से निकलने वाली प्राच्य पूर्व की ओर बहने वाली अर्थात पूर्व दिशा की ओर गमन करने वाली गंगा आदि नदियां अन्य दिशा में प्रवृत्त होने का सामर्थ्य होने पर भी जिस ओर नियुक्त कर दी गई है उसी ओर प्रवृत्त रहती है, यह भी उस की सत्ता का लिंग है। तथा अन्य, अन्य नदियाँ भी जिस जिस दिशा में अनु प्रवृत्त कर दी गई है उस उसको नहीं छोड़ती यह भी उस अक्षर प्रशासकता के अस्तित्व का लिंग है इसके सिवा अपने को कष्ट देकर भी दान करने वाले देने वाले पुरुष की भी प्रमाण प्रशंसा करते करते हैं। हैं so, हैं, जो जो जो कुछ दिया जाता है और जो देते है और और देते ग्रहण उनका यही मिलना और प्रत्यक्ष देखा जाता है पारलौकिक समागम तो अदृष्ट है तो भी दानी का दान के फल से संयोग देखने वाले पुरुष प्रमाण के ज्ञाता होने के कारण उनकी प्रशंसा करते हैं किन्तु यह बात कर्म के किंतु यह बात कर्मफल से संयोग कराने वाले कर्ता और कर्मफल के ज्ञाता प्रशासता की सत्ता न होने पर होनी संभव नहीं थी क्योंकि दानक्रिया तो प्रत्यक्ष विनाशनी है अतः दानकर्ताओं का फल से संयोग कराने वाला कोई है ही पूर्व पक्ष यदि कहे कि अपूर्व ही फलदाता है तो सिद्धांति नहीं क्योंकि उसकी सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है पूर्व सो तो प्रशासन की सत्ता में भी नहीं है सिद्धांति नहीं उसमें तो शास्त्र का तात्पर्य सिद्ध हो चुका है हम शास्त्र का आत्मवस्तुत प्रतिपादन कर चुके हैं इसके सिवा एक बात और भी है अपूर्व की कल्पना करने में जिस अर्थापत्ति का आश्रय लिया जाता है उसका अक्षय तो अन्यथा उपपत्ति दूसरे प्रकार से भी फल की सिद्धि होने से ही हो जाता है क्योंकि सेवा के फल की प्राप्ति सेव्य से होती देखी जाती है सेवा क्रिया है अतः उसी के समान होने के कारण या और होमादि के फल की प्राप्ति भी ईश्वर आदि से, से ही होनी उचित है।, हो है तो उस दुष्ट क्रिया धर्म सामर्थ्य का त्याग करना युक्त युक्त नहीं है इसके सिवा अपूर्व की कल्पना करने में कल्पनाधिकता का दोष भी होता है विचार करो की ईश्वर की कल्पना करनी चाहिए या अपूर्व की किन्तु क्रिया का स्वभाव तो सेव्य से फल प्राप्ति होना देखा गया है अपूर्व से नहीं और अपूर्व दृष्ट भी नहीं है अतः उस स्वीकार करने पर दान की अधिक कल्पना की जाती है किंतु इस पक्ष में केवल सेव्य ईश्वर की सत्तामात्र ही की कल्पना की जाती है उसके फलदान के सामर्थ्य और दातृत्व की नहीं क्योंकि सेव्य से फल प्राप्ति होती देखी ही गई है इस विषय में द्व्युलोक और पृथ्वी धारण किए हुए स्थित है इत्यादि रूप से अनुमान भी दिखाया गया है इसी प्रकार देवगण समर्थ होने पर भी जो जीवन के लिए चरुपुर के आश्रय जीवन यापन के प्रयोजन से यजमान के अनुगत रहते हैं अर्थात अन्य प्रकार से जीवित रहने में समर्थ होने पर भी वे जो इस कृपण दीन वृत्ति को आश्रित करके स्थित रहते हैं यह भी उस प्रशासन से ही होना संभव है इसी प्रकार पितृगण भी जीविका के लिए दरवी के अर्थात पितरों के उद्देश्य से किए जाने वाले दरवी होम के अनुमायत्त अनुगत है शेष सब इसी समान समझना चाहिए अक्षर के ज्ञान और अज्ञान के परिणाम इस अक्षर की सत्ता इसलिए भी है क्योंकि इसके अज्ञान से ही नियमत संसार की उपत्ति हो सकती है जिसके विज्ञान से उस संसार का विच्छेद हो सकता है वह वस्तु होनी ही चाहिए क्योंकि यही न्याय उचित है यदि कहो कि उसका विच्छेद कर्म से ही हो जाएगा तो ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि श्लोक दसवा हे गर्गी जो कोई इस श्लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता है यज्ञ करता है और अनेकों सहस्त्र वर्ष तप करता है, है, उसका वह सब कर्म ही होता है। जो कोई भी इस अक्षर को बिना जाए जाने इस लोक से मर कर जाता है वह कृपण दीन है और हे गर्गी जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से मर कर जाता है वह ब्राह्मण है भाष्यर्थ हे गर्गी इस लोक में जो कोई इस अक्षर को न जानकर अर्थात बिना जाने हवन यज्ञ और अनेकों वर्ष सर तप भी करता है तो उसका वह फल अंतवान ही होता विज्ञान से कृपणता का अतिक्रमण और संसार का उच्छेद होता है तथा जिसका विज्ञान न होने से कर्म करता कृपण किए हुए कर्म के फल का ही उपभोग करने वाला और जन्म मरण की परंपरा पर आरूढ़ होकर संसार बंधन को प्राप्त होता है वह अक्षर ही प्रशास है इसी से यह कहा जाता है कि हे गर्गी जो भी इस अक्षर को बिना जाने इस लोक से मरकर जाता है वह पैसों से खरीदे हुए गुलाम आदि की तरह कृपण दीन है और हे गर्गी जो कोई इस अक्षर को जानकर इस लोक से मरकर जाता है वह ब्राह्मण है अक्षर का स्वरूप लक्षण और अद्वितीयत्व प्रधानवादी का कथन है कि अग्नि के दहन और प्रकाशत्व के समान यह अचेतन ही स्वाभाविक शासन करने वाला है इसलिए कहते हैं श्लोक ग्यारहवा हे गर्गी यह अक्षर स्वयं दृष्टि का विषय नहीं है किंतु दृष्टा है श्रवण का विषय नहीं किंतु श्रोता है मनन का विषय नहीं किंतु मनता है स्वयं अविज्ञात रहकर दूसरों का विज्ञाता है इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है इससे भिन्न कोई बनता नहीं है इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है। हे गार्गी, इस अक्षर में ही आकाश उत्प्रत है। हे गार्गी वह यह अक्षर अदृष्ट है दृष्टि का विषय न होने के कारण वह किसी के द्वारा देखा नहीं गया किन्तु स्वयं दृष्टि स्वरूप होने के कारण दृष्टा है इसी प्रकार यह श्रोता का अविषय होने के कारण सुना नहीं गया है किंतु स्वयं श्रुति स्वरूप होने से श्रोता है तथा मन का अविषय होने के कारण यह मनन का विषय नहीं होता किंतु स्वयं मति स्वरूप होने से मनता है इसी तरह बुद्धि का अविषय होने के कारण विज्ञात नहीं है किंतु स्वयं विज्ञान स्वरूप होने से विज्ञात है यही नहीं इस अक्षर से भिन्न कोई दृष्टा दर्शन क्रिया का करता भी नहीं है यह अक्षर ही सर्वत्र दर्शन क्रिया का करता है इसी प्रकार इससे भिन्न कोई श्रोता भी नहीं है अक्षर ही सर्वत्र है है इससे भिन्न कोई मनता भी नहीं संपूर्ण द्वारा सर्वत्र वह अक्षर ही विज्ञान क्रिया का, का करता है और चेतन प्रधान अथवा कोई अन्य नहीं हे गर्गीचय इस अक्षर में ही आकाश उतप्रोत है जो ही साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है जो शुद्धादि संसार धर्मों से अतीत सर्वांतर आत्मा है और जिसमें आकाश है है वह यह अक्षर ही यह परागति है यह परब्रह्म है और यही पृथ्वी से लेकर आकाश समस्त सत्य का सत्य है गार्गी का निर्णय श्लोक बारहवा उस गार्गी ने कहा पूज ब्राह्मण गण आप लोग इसी को बहुत माने इन या गेवल के जी से आपको नमस्कार द्वारा ही छुटकारा मिल जाए आप में से कोई भी कभी इन्हें वाद में जीतने वाला नहीं है तदनंतर वचकनों की पुत्री कार्गी चुप हो गई मह वह बोली हे हे भगवान पूजन्य ब्राह्मणों मेरी बात सुनो तुम लोग इसी को बहुत समझो सो किसको यही कि तुम इन याज्ञवल्के जी से नमस्कार के द्वारा ही मुक्त हो जाओ अर्थात यदि इन्हें नमस्कार करके ही छुटकारा पा जाओ तो इसे को बहुत मानो इनको जीतने की तो मन से भी आशा नहीं करनी चाहिए कार्य द्वारा जीतने की तो बात ही क्या है क्यों क्योंकि आप में से कोई भी कभी इन याज्ञवल्के जी को ब्रह्म संबंधी वाद में जीतने वाला नहीं है मैं पहले ही प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि यदि ये, ये मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दे दे तो आप में से कोई भी विजय नहीं होगा आज भी मेरा यह निश्चय है, कि वाद में इनके समान कोई नहीं है। जिसे पृथ्वी नहीं जानती तथा जिसे संपूर्ण भूत नहीं जानते इत्यादि इस प्रकार जिस जिन अंतरयामी को नहीं जानते जो नहीं जानते और जो वह अक्षर है जिसे समस्त विषयों की दर्शन आदि क्रियाओं के कर्ता रूप से सबकी चेतना का धातु कहा गया है इन सब में क्या क्या अंतर है और क्या समानता है? और समानता कोई कोई कहते हैं, पर ब्रह्म की किंचित विचलित अवस्था का नाम अंतर्यामी है और उसकी अत्यंत विचलित अवस्था क्षेत्रज्ञ है जो कि उस अंतरयामी को नहीं जानता इनके सिवा वे उसकी पिंड जाति विराट सूत्र और दैव इन अन्य पांच अवस्थाओं की भी कल्पना करते हैं इस प्रकार वे कहते हैं कि ब्रह्म की कुल आठ अवस्थाएं हैं इनसे भिन्न दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि ये अक्षर की शक्तियां हैं और उनका यह भी कथन है कि वह अक्षर अनंत शक्तिमान है इनके सिवा दूसरे लोग यह कहते हैं कि ये अक्षर के विकार है किंतु इनका अक्षर की अवस्था या शक्ति होना तो संभव नहीं है क्योंकि वह क्षुधादि संसार धर्मों से अतीत है ऐसी श्रुति उसके विकार्य अवय मानने में जो दोष है वे चतुर्थ ब्राह्मण में दिखाए जा चुके हैं इसलिए ये सारी कल्पनाएं असत्य है तो फिर इनका भेद क्या है हमारा कथन है कि इनका भेद उपाधिकृत है स्वयं तो इनका भेद या अभेद कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सैंधव घन के समान एकमात्र प्रज्ञान घन रस स्वरूप है जैसा कि वह कारण से भिन्न कार्य से भिन्न अंतर रहित और अबाह है यह आत्मा ब्रह्म है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है तथा तो वह बाहर भीतर के सहित सर्वत्र विद्यमान एवं अजन्मा है ऐसा आत श्रुति में कहा गया है अतः उपाधिशून्य आत्मा अनिर्वचनीय निर्विशेष और एक होने के कारण उसका नेती नेती इस प्रकार जीव कहा जाता है तथा तो नित्य निरतिशय ज्ञान शक्ति रूप उपाधि वाला आत्मा अंतर्यामी ईश्वर कहा जाता है वही उपाधि शून्य केवल और शुद्ध होने पर अपने स्वरूप से अक्षर या प्र कहा जाता है तथा हिरण्यगर्भ गर्भ अव्याकृत देवता जाति पिंड मनुष्य तिरयक प्रेत एवं शरीर और इंद्रियों से विशिष्ट होकर वह उन्हीं नाम और रूप वाला हो जाता है ऐसा ही वह चलता है वह नहीं चलता इत्यादि श्रुति में व्याख्या किया गया है और इस प्रकार यह तेरा आत्मा यह समस्त भूतों का अंतरात्मा है वह समस्त भूतों में छिपा हुआ है वह तू है मैं ही यह सब हूँ यह सब आत्मा ही है इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है इत्यादि श्रुतियों से विरोध नहीं रहता दूसरे प्रकार की कल्पनाओं में इन श्रुतियों की संगति नहीं लगती अतः उपाधि के भेद से ही इनमें भेद है और किसी प्रकार नहीं क्योंकि समस्त उपनिषदों में यही निश्चय किया गया है कि ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय ही है आठवां आठ व्राह्मण सप्त